शरण सरोजर जय विज मन मुकुर सुधार वरण मुरर विमल यश जो दायक सर्व चारुशावर राम सिंह की जय पवन सुख हनुमान की जय खुलोदय सद की जय बया संख्या इकतालीस के बाद इकतालीस तीरथ सरित छह ऋतरी समय सोभावनी पावनि झूरी महिम शैल सुता शिव ब्याह शिशिर सुखद प्रभु जनम बुझाऊ वरण बराम विवाह समाजू सोमुद्र तो मंगल मै ऋतु राजू तो ग्रीषमद सह राम गनुंत कथा कर आतवनु वरसा घोरन साचर रारी तुलशाली मंगलकारी, रामराज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सुई शरद सुहाई सती शिरो मन सिय गुण गा था सुणय मलयनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई सदाए कर सिरण न जाई अब लोग बोलन मिलन प्रीति पर सतर हाथ भाय पल चहु बंदुकी जल माधुरी सुहास सुहासाव रामचंद्र की जय पद की जय तो तो भाई सर संत की जय <स्थाँगा> जैसे मानसरोवर से सरयू निकली इसी प्रकार से तुलसीदास तो जी कहते हैं अपने हृदय में भगवान की जो सुंदर कीर्त थी वही उमड़ करके निकली तो भगवान की कथा बनी सरयू के समान भगवान की राम राम कथा का प्रभाव है उसके जगह जगह के ठिकाने सब बता दिए जैसे सरयू के किनारे बाग बगीचे हैं उद्याजी हैं सरयू जाके गंगा जी में मिलती हैं फिर उनके सरयू जी में जो है वो जहाँ से निकलती हैं वहां से चलती हुई जब गंगा जी मिलती है तब तक, तक उनके अनेक तीर्थ स्थल हैं मुख्य मुख्य स्थान हैं इसी तरह से कथा भी जो है ये है निकलती तो है वो समान से है और मिलती है भगवान की भक्ति में भगवान राम की भक्ति में जाकर के मिलती है और उसके जो विभिन्न घाट हैं जगह जगह के तीर्थ स्थल हैं उनमें से शंकर जी की बरात भगवान श्री राम जी का जन्म फिर उनका विवाह फिर उनका वनगमनसी युद्ध आदि राम का, का, का राजाभिषेक ये सब जो कथाएं हैं वो तो सब मानो उसकी सरय रूपी राम कथा के प्रवाह है धारा है बीच बीच में ये सबसे सब उसमें कथा में आते हैं। देखते हैं जो महाकाव्य कृष्णा की जाती है उसमें कुछ उसके नियम हैं। उनमें से एक नियम ये भी है कि तो उसमें सरोवर का वर्णन किया जाए सागर का वर्णन किया जाए पर्वतों का वर्णन किया जाए नदियों का वर्णन किया जाए ये उनमें महाकाव्य उनका वर्णन आवश्यक है ऋतुओं का भी वर्णन किया जाए छुओं तो का भी वर्णन होना चाहिए तो ये महाकाव्य है इसलिए इन सब बातों का भी वर्णन चलता रहता है उपमा के रूप में अलंकार के रूप में वर्णन चलता रहता है या उन स्थल विशेष में वर्णन चलता रहता है अब यहाँ ये रामचरित ये तो मानसिक मानसरोवर है उसका वर्णन हो गया आगे जब चलेंगे देखेंगे जब तो भगवान बन में जा रहे हैं सीता जी करण के बाद इस के पास जब पहुंचे तब तो वहां पंता सरोवर मिला उनको एक पंता नाम का सरोवर वो सरोवर भी बड़ा सुंदर था निर्मल जल भरा हुआ था कमल खिले हुए थे तो उसका सुंदर वर्णन सरोवर का वहां वर्णन है ऐसी नदियों का वर्णन भगवान राम ने गंगा जी पार की जमुना पार की उस तो समय उनके नदियों का वर्णन फिर वहाँ कराता है समुद्र का भी वर्णन आता है जहाँ बाधा और पार गए समुद्र तो का वर्णन भी आता इस प्रकार तो कि तो पर्वतों का भी वर्णन आता है जिन पर्वतों पर भगवान राम ने बास किया पर्वत इत्यादि तो ये सब ये <coughs> अन्य है आता है बीच बीच में ऋतुओं का भी वर्णन आया है जगह-जगह इसमें। यहाँ पे छह ऋतुएं देते हैं भगवान की कथा से भगवान की जो कथा है वैसी छह छह तैसे ही भगवान की कथा भी उसी के अन, अनुरूप उसी प्रकार से रूपक जब चला तो इनसे भी तुलना कर दी उनकी छह ऋतु जो शुरू होती है वो शुरू होती है हेमंत ऋतु से हेमंत शिशिर फिर बसंत फिर ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु इस प्रकार से एक के बाद एक ॠतु आती है तो वर्णन शुरू होता है हेमंत ॠतु से वर्णन शुरू करते हैं तीर्थ शरिद छऊ रि तुरू कहते हैं भगवान की कथा रूपी जो कीर्ति है ये है एक शरिता के समान है और छतुओं में ये सुंदर जैसे सरयू नदी छह ऋतुओं में बारह महीने सुंदर है ऐसे भगवान की कथा भी बारह महीने सुंदर है लेकिन इसके बारह महीने क्या है ऋतुओं के समान इसकी तुलना क्या है वो आगे बताते हैं समय सोहावन पावन भूरी हर समय यह है सुंदर है और पवित्र भी है भूरी वन खूब खूब पवित्र भी है खूब सुहावनी भी है ऐसी भगवान की कथा है अब देखो भगवान की संपूर्ण कथा को ऋतुओं के, के साथ में तुलना कर देते हैं अभी तो नदी के साथ तुलना कर रहे थे और ऋतुओं के साथ उसकी कथा की तुलना कर देते हैं हिम माने पार्वती जी और शिव ब्याह माने पार्वती जी और शंकर जी का जो विवाह हुआ वो हेमंत ऋतु के समान है हिम ऋतु अगहिंग से शुरू होता है महीना तब से ये है हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है में तो वहां से कहे कि हेमंत ऋतु के समान शंकर जी के क्यूँकी शंकर जी से कथा प्रारंभ हुई है इसलिए हेमंत ॠतु से वर्ष का प्रारंभ करते हैं पहली ऋतु बताते हैं हेमंत ॠतु और तो शंकर जी का विवाह पहले कथा में आता है शंकर जी पार्वती का विवाह तो दोनों के एक समान तुलना हो हेमंत ऋतु शीतलता आ जाती है उस समय शरद के बाद जब सर्दी आने लगती है थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगती है तब वो हेमंत ॠतु होती है और उस समय सर्दा बरसा के दिनों का पानी भी बरसता है थोड़ा वो जहां-तहां पानी बरसता है तो वो जो है वो हो, वो जो ऋतु है वो शंकर जी के द्वारा से तुलना उसकी बड़ी है और फिर उसके बाद में कहते हैं शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाघु और भगवान का जन्मोत्सव होता है तो वो शिशिर ऋतु के समान है अब शिशिर ॠतु जो है वो है सर्दी की ऋतु आ हम पुष माँ फागुन फागुन तक पहुंच गए तो यह है शिष्य ऋतु जो है फागुन तक चलती है तो शिशिर सुखद अभी सुखदायक ऋतु है अब देखो इसमें ॠतु जो है वो तीसरी राशि इस प्रकार से मानते हैं कि सर्दी की ऋतु तो सुखदायक है और गर्मी की ऋतु दुखदायक है आगे जब गर्मी का वर्णन आएगा तो वो दुखदायक गर्मी ऋतु है लेकिन जब कभी ऋतु सुखदायक है कभी दुखदायक है इस प्रकार के है लेकिन सबकी अपनी शोभा है अगर गर्मी में गर्मी न हो तो उसकी भी शोभा नहीं और सर्दी में सर्दी न हो तो उसकी भी शोभा नहीं <coughs> जैसे एक जगह पे कहते हैं तुलसीदास तो जी देखो, <coughs> बिश, बिश की देखो विश्व विश्व की महिला इसी में है कि खाए और व्यक्ति मर जाए और अमृत की महिमा ये है कि पिए अमर हो जाए और विष खाए और कोई मरे नहीं और अमृत पिए और अमर ना हो तो फिर दोनों बेकार है मट्टी के बराबर है कोई कीमत नहीं है इसलिए ऐसे ही करके जो है यह है रितुवे भी नाना प्रकार की रितुए अपनी अपनी आती हैं उनकी अपनी अपनी शोभा है अपने अपने स्थान पर वर्णव तो राम विवाह समाज और उसके बाद फिर भगवान श्री राम जी का विवाह होता है तो वो विवाह का समास सब जो होता है सब इकट्ठे होते हैं और उसका जो वर्णन आता है वो कैसा है सोमुद मंगल में ऋतुराज वो ऋतुराज के समान है ऋतुराज के मतलब बसंत <coughs> ऋतुओं का राजा जो है बसंत बसंत आ गया तो समझे भगवान श्री राम जी के विवाह की कथा है उसे समान और वो भी <coughs> वो भी ऋतुराज भी कैसा है मोद और मंगल में देने वाला है आनंद दाई ऋतुराज में भी व्यक्ति आनंद रहता है मंगल रहता है बड़ी प्रसन्नता रहती लोगों को तो, तो वो वो इसलिए तो ग्रीष्म आई तो दुसह हो गयी दुसह माने उसको सहन करना मुश्किल हो गया कठिन ऋतु आ गई ग्रीष्म ऋतु तो ग्रीष्म दुसह राम बनगमनु भगवान राम कदन में जाना और सब लोगों का दुखी होना और वहाँ भगवान राम का भी वन में कष्ट उठाना ये सम्मानो ग्रीष्म की कथा है जैसे ग्रीष्म में होता है उसी की समानता भगवान राम के बनगन से हो सकती है तो ग्री समुष राम बनगमनु और पंत कथा खरे आतप पवनु अपंत कथा अपंत कथा मान राष्ट्रीय की कथा जब भगवान राम बन में जा रहे हैं तो वो रास्ते की कथा कैसी है खर आतप पवनु जैसे गर्मी के दिनों में आतप आतप के माने लू चलती है लू को कहते हैं आतप और खर के माने कठोर माने ऐसी बड़ी लू चले कि व्यक्ति जो है उससे झलस जाए तो ये जो ऐसी ये जो लू है ये क्या है भगवान श्री राम जी के बन की कथा है तो वन की कथा भी उसमें भगवान राम में बड़ा कष्ट उठाते हैं बन में जाते हुए नंगे पैर जाते हैं कांटे लगते हैं हैं गर्मी सर्दी सब सहन करते हैं तो वो सब दुखद कथा जो है वहाँ पे बन की कष्ट उठाने की कथा तो वो ग्रीष्म ऋतु के समान है फिर कहते हैं कि वर्षा घोर निशाचरवार धुआर निशाचर वारी और सुरकुल साल सुमंगलकारी और कहते हैं जब जैसे बर्सा ऋतु तो होती है तो बर्सा ऋतु तो भी सुखदाई होती है लेकिन सुखदाई किन के लिए जैसे धान के खेतों के लिए खूब पानी बरसा तो धान के खेत लहलाने लगे खूब खूब हो गया जल्दी जल्दी बढ़ने लगे तो ऐसे देवता लोग जो हैं साल की तरह से हैं देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए जब रावण ये निशाचार लोग मरने लगे देवता लोग प्रसन्न होने लगे <स्था> तो इस तरह से जो युद्ध जो है उसकी युद्ध की कथा ये हो गई वर्षा ऋतु के समान और बहुत सी तुलनाएं इसमें देखेंगे जैसे जैसे बर्षा ऋतु में पानी बरसता है झड़ी पड़ती है ऐसे युद्ध क्षेत्र में बाढ़ों के बाणों की झड़ी लगती है अस्त्र शस्त्रों की झड़ी लगती है खूब वर्षा होती है उनकी <स्था> तो उसमें वर्षा ऋतु और युद्ध इनमें दोनों में बहुत समानताएं दिखाई देती है इसलिए इन दोनों को तुलना करनी इस प्रकार से राम राज सुख विनय बड़ाई और फिर उसके बाद फिर ब्राह्मण मारा जाता भगवान लौट करके उद्यान में आते हैं और राज सिंह पर बैठते हैं तो फिर राम राज्य की स्थापना होती है राम राज सुख और विनय बढ़ाई और फिर उसकी यहाँ विनय के माने है नये में बी लगा दिया गया नये के माने है नीति राम राजनीति भगवान राम की फिर नीति जो है वो विशेष प्रकार की सुंदरनी नीति उसमें स्थापित हुई भगवान राम राज्य सिंहासन को बैठे सब प्रजा सुखी हो गई क्यों सुखी हो गई कि भगवान की नीति इस प्रकार की थी राजनीति जिसके कारण सब प्रजा सुखी हो गई और बड़ाई थे भगवान श्री राम जी ये की यश कीर्ति सब लोग गाथा गाने लगे कि भगवान राम के कितना सुंदर राज्य है सब सुखदायी है तो ये विशद सुखदी शरद सुहाई तो ये भगवान का राम राज्य जो है वो सर्वद के समान आ गया और खूब सुख खूब ज़्यादा सुख देने वाला ये राम राज्य आ गया तो राम राज्य के तो बहुत दिनों तक चला दस हजार वर्ष तक चला इसलिए वो बिशद है और खूब सुखदाई भी रहा उन दिनों सब लोग प्रजा खूब सुखी रही इसलिए बिशद सुखद कर दिया और यही बात सर्वदे भी है सर्वृत्त जो वो भी सुखदायी ऋतु है न गर्मी है न सर्दी है मध्यम उस समय टेम्परेचर रहता है इसलिए वो भी सुखदायी ऋतु है जैसे बसंत ऋतु तीस शर्द ऋतु ये दो ऋतुओं में न गर्मी हो न सर्दी हो तो न गर्मी की अधिक गर्मी का दुख न अधिक सर्दी का दुख इस समय जो है ये समीतोष में रहते हैं कहते हैं थे सती स्वरोमन सी गुण गाथा सही गुण अमर अनुपम पाथा तो छह ऋतुओं तो हो गई है अब इसके बाद में सरयू नदी का जो जल और ये भगवान की कथा तो इन दोनों की जल की और भगवान की कथा के दोनों की तुलना करके दिखाते हैं देखो सरयू नदी में जो जल बह रहा है वो तो कैसा है उसका क्या गुण है कि वो अमल है हम बिल्कुल स्वच्छ साफ निर्मल जल से शरीयों में बहता हो इसी प्रकार से भगवान की गुण गाथा जो है वो हो वो भी परम स्वच्छ निर्मल है इस गुण गाथा में भगवान की जो है कई चीजें हैं भगवान की जो गुण गाथा है वो तो जल के समान है सीता जी की जो गुण गाथा है वो जल की स्वच्छता के समान है इसी प्रकार भरत की जो गुण गाथा है वो उसकी शीतलता के समान है और फिर चारों भाइयों का आपस का भ्रातृत्व प्रेम है वो उसकी जल की मधुरता के समान है जैसे जल में कई गुण होते हैं जल स्वच्छ भी होता है तो उसका गुण है स्वच्छता यहाँ पर जल के चार गुण दिखाए गए हैं जल स्वच्छ भी है जल शीतल है जल मधुर है और जल हल्का है हल्का पन भी जल का जो गुण है भारी पानी जो है वो नुकसान करता है हाजमे में गड़बड़ करता है पीने लायक नहीं होता इसलिए चार गुण जल के हैं और वो चारों गुण इसमें कथा में भी है भगवान की कथा में भगवान की कथा तो स्वयं जल के समान और उसमें जो है ये है सतीश रोमन श्री गुण गाथा सतियों में सीता जी के जी गुण गाथा है वो वो जल की जो निर्मलता है सुई गुण अमल अनुपम का मैंने जल पाथ पाथ के मैंने जल है जो अनुपम जल है वो भगवान की गुण गाथा का उसकी निर्मलता सीता जी की का चरित्र है और भरत स्वभाव शीतलता ही और भरत जी का चरित्र उनका जो स्वभाव है वो जल की शीतलता है जैसे शरीर जल जी का जल, जल जो है प्रवाहित हो रहा है वो शीतल जल है तो वैसे शीतल जल की तरह भरत जी का जो चरित्र है वो भी शीतल है सदा एक जायी और कहा कि सदा एक ही समान रहता है शीतलता जल जैसे सदयू की जल सदा शीतल रहता है मैंने ऐसा नहीं गर्मी गर्म हो जाए तब भी शीतल रहेगा सर्दियों भी शीतल रहेगा सदा शीतल रहने वाला है ऐसे ही भरत जी का जो चरित्र है वो सदा शीतल रहने वाला है अनुकूल स्थिति आवे तो भी प्रतिकूल स्थिति आवे तो भी उनके चरित्र में व्यवहार में उग्रता नहीं दिखाई देती ढोर नहीं दिखाई देता उनका चरित्र वो सदा ही शीतल शांतमय उनका स्वभाव वो सब दिखाई देता है लोगों अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास चारों भाइयों का आपस में मिलना और सबका जो प्रेम है ये जल की मधुरता है वो तो कथा में जो मधुरता है वो चारों भाइयों के आपस का प्रेम है भाईप भल चहुबंधु की चारों भाइयों का भाईप भले भाईपन भात प्रेम बहुत अच्छा भ्रात प्रेम चारों भाइयों का है उनका कैसा चारों भ्रात प्रेम अवलोकन ही वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो भी प्रेम पूर्वक देखते हैं उनका देखना भी प्रेम पूर्वक और बोल बोलना भी प्रेम पूर्वक मिलन ही उनका चारों का मिलना भी प्रेम पूर्वक प्रीति और परस्पर हास और आपस में हास मन प्रसन्नता के साथ बातचीत करना ये सब जो है ये ये भ्रतृपन की भाव का निर्णय है ये व्यवहार होना चाहिए तो इस प्रकार का होना चाहिए जैसे यहाँ वर्णन कर दिया ऐसे आपस में मिलने जुलने में बोलने में बैठने में देखने में सब बातों में प्रीति का भाव हो कि जहाँ प्रीत नहीं है कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है उसको देख करके कोई व्यक्ति कुड़ गया तो देखेगा तो दृष्टि भी उसकी टेढ़ी पड़ेगी उसके बोलने में भी बकरता होगी कर्कशता होगी तो ये दिखाते हैं कि देखो ये सब दो प्रकार के व्यवहार होते हैं तो उनमें से भरत जी के तो भगवान श्री राम जी के चारों भाइयों के साथ में आपस में जो प्रेम है मिलना जुलना है हंसना है ये सब है उनका जो है ये जल की मधुरता के समान है तो ये भी मधुर स्वभाव कहलाएगा जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है और अच्छा नहीं लगता एक दूसरे को तो मधुर स्वभाव हुआ अब हो गया कटु हाँ। भाई सब लोगों का आपस में जो है बड़ा कटु व्यवहार है कटु स्वभाव है <coughs> तो अपने ये धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि कटु स्वभाव लोगों का न हो आपस में मधुर स्वभाव होना चाहिए प्रीति होनी चाहिए परस्पर में <coughs> मिलने में इस प्रकार का भाव भाई भले चव बंधु की जल माधुरी सुबास जल की मधुरता और सुबास सुगंध भी है दोनों मिलकर के अब जल का एक गुण हो रहे वो आगे बताते हैं भारती भारतीय लघुता ललित सुधारी न थोरी अद्भुत सलि गुन तुमत गुणकारी आस प्यास मलहारी मल राम सुप्रेम कोशति पानी सादर मज्जन पान किएतेप पर ताप हीते जिम यही बार मानस धोए कलि काल विभोए दशत निरख रिकर भवपारी मृग जिम जीव दुखारी मते अनुहार सुभारि गुण गन गन मन अनुदाय सुमिर भवानी शंकर सुहाय अब रघु पद पद शंकर हो प्रसाद कहानि वर्य करे मिलन सुभग संवाद जय जय जय की, की, तो, की तो आरत दीनता ललित सुबार लघु लघुता अब सुंदर जल जो है वो राम रामकथागू की सुंदर जल है जो है वो उसमें जो लगुता है हल्कापन जो उसका है वो क्या है तो कैसे उस कथा में कहीं भी हल्कापन नहीं है जैसे सीता जी के चरित्र में कुछ गुण मिल गए कुछ भरत जीव मिल गए कुछ चारों भाइयों कुछ मिल गए तो उस कथा में हल्कापन कहीं नहीं है हल्कापन तुलसीदास जी कहते हैं मेरा है मैं जिस कथा के वर्णन कर रहा हूँ तो आरती विनय दीनता मोरी मेरी आरती माया आरती मैंने दुख और विनय फिर भगवान से विनती करना और दीनता जो मैंने अपनी दीनता का वर्णन किया अपनी विनती मैंने बार बार की भगवान से शंकर जी से भगवान राम से तो ये विनती और आरती और अपने दुखों का वर्णन किया ये सब जो है ये हमारा जो है क्या है लघुता जो हमारी लघुता जो है वही उस कथा में लघुता है ये भी एक गुण है कहते हैं अगर तुलसीदास जी अपनी दीनता के साथ में निरहकार होकर के लघुता के साथ में कथा न कहते तो कथा इतनी सुंदर न बनती उस कथा का एक गुण रह जाता लघुता का वो कथा जो वो हो जो गुणकारी है अब लघु जल जल जब हल्का जल होता है तो गुणकारी होता है, इसलिए ये कथा भी बड़ी गुणकारी है जो कोई सुनता है उसको क्या क्या गुण उसको प्राप्त होते हैं, क्या क्या लाभ पहुंचता है वो आगे वर्णन करते हैं कहते है, ये लघुता ललित सुवर थोड़ी वो सुंदर जल सुवार भगवान की सुंदर कथा ऐसा ये जल जो है वो उसका जो लघुता ललित बड़ी सुंदर लघुता उसकी हमारी दीनता है अद्भुत सुनत गुनकारी ऐसा ये जल जो है ये जल रूपी कथा ये ऐसी बहुत सुनत गुनकारी, ये ऐसी ये सुनने से ही गुण प्रदान करने वाली और जल से श्रेष्ठता देखो दिखा रहे हैं जल तो जब है कि जब सरयू का जल चाहे इतना पवित्र सुंदर मधुर हो जब पियोगे तब उसका गुण पता लगेगा हुँ? और फिर करेगा लेकिन कथा कैसी है ये से पीनी नहीं पड़ती कानों से सुनने मात्र से अपना गुण प्रदान करती है तो कथा का सुनना ही कथा का पीना है आगे चल करके बताएंगे देखो जिनके शरण समुद्र समाना कथा तुम्हारनाना और भरे निरंतर हो इन पूरे तिनके ग्रह तिनके उमकु ग्रह रूड़े मैंने कथा का श्रवण करते मैं जो है वही उसका जल का जैसे पीना हो तैसे तो कथा का श्रवण करना है तो अद्भुत सलीर सुनत कार्य सुनते ही से वह अपना प्रदान करने वाला है और आस प्यास मनोमनहारी जैसे जल पीने से प्यास दूर होती है और स्वच्छता आती है अगर पानी नहा लो तो शरीर साफ हो जाए पी लो तो प्यास बुझ जाए ऐसी कथा से क्या होता है इससे आशाएं समाप्त कामनाएं दूर होती है कामनाओं कामना जो एक प्रकार से प्यास है के समाने कामना और कथा सुनते सुनते व्यक्ति की कामनाएं पूरी हो जाती समाप्त हो जाती है हो जाती तो आस प्यास और मलहारी मन के मल को हरण करने वाली है जैसे नदी में का करो तो शरीर का मल दूर होता है ऐसी तो कथा सुनने से मन का मल दूर हो जाए <coughs> मन का मल दूर हो जाए अब मन की मानसिक अपने अंदर कामनाएं हैं उनकी कामनाओं की वो तो दूर हो जाए तो बस अपने भीतर से व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाए <coughs> जैसे किसी व्यक्ति की प्यास मिट गई स्नान कर लिया तो शीतलता सभी की प्राप्त हो गई, तो उसको तृप्ति हो जाती है ऐसी कथा जो है वो व्यक्ति के को पूरा करने वाली और उनके जो है वो मन के मैल मन काम को मदमत्सर इत्यादि को दूर कर करके व्यक्ति को शांत विश्राम और सुख देने वाली कथा ये तो राम स्व ही पोषित पानी और हरदल आनी अब hmm. ये भी देखो भगवान का ये राम सुप्रेम ही भगवान श्री राम जी का प्रेम वो हो पोषण पानी ये ऐसी भगवान की कथा का जल ऐसा है जो भगवान का प्रेम परिपोषित करता है जैसे पानी होता है तो पानी खेतों में डालो पौधों में डालो तो पौधे बढ़ते हैं परिपुष्ट होते हैं ऐसे ये जो है कथा जो है यह परिपुष्ट क्या करती है भगवान के प्रेम को भगवान राम का प्रेम बढ़ता है जैसे जैसे कथा सुनते रहेंगे भगवान का प्रेम बढ़ता रहेगा कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान के संबंध में जानकारी भी नहीं हुई हो भगवान में प्रेम भी नहीं आएगा कभी कभी लोग भाग यही सोचते रहते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो अब रामचरित मानस में बार बार लिखा हुआ है कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो भगवान की भक्ति की प्राप्त करने का यही साधन है वेदांत पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा बुद्धि का विकास होगा ज्ञान उत्तम होगा भागवत पढ़ो रामचरित पढ़ो तो भक्ति आ जाएगी वेदांत ज्ञान देने वाला है और ये रामचरित मानस और भागवत ग्रंथ भगवान राम की कथा भगवान कृष्ण की कथा इन कथा को पढ़ेंगे तो भक्ति आ जाएगी इस तरह से जो है ये है ये कथा जो है राम स्व प्रेम ही पोषक ही पोषक पोशत मैंने परती है प्रेम और बढ़ता है और हरत सकल कल, कल कलुष गलानी और ये कलियुग के जो कलुष है और ग्लानी है उन सबको मिटाने वाली है मन कथा सुनने से कलियुग के दोष क्या है कोई काम करो धारी विकार मन के दोष जो है विकार है उनको दूर करने वाली है चित्त को निर्मल करने है शांति प्रदान करने वाली कथा है धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता तभी तो शुद्ध हो गया तो भव श्रम शोषक तो भवश्रम शोषक ये संसार रूपी श्रम जो जीव कर रहा है उस श्रम को यह हरण कर लेने वाला है मन जीव का जन्म मृत्यु का चक्र छुटकारा हो जाता उससे <ख़ागा> संसार बंधन से जीव छूट जाता है भगवान की कथा का प्रभाव ये भी है कि व्यक्ति के भवश्रम के माने संसार सागर में जो फड़ा हुआ है बंधा हुआ है राग जी साध में फड़ा हुआ है कर्म जाल में बंधा हुआ उससे छुटकारा हो जाता है और तोषक तोषा तोषक का भी तोष करने वाला है तोष संतोष प्रदान करने वाला जो संतोष प्रदान करने वाला जो संतोष है उस संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है बहुत संतोष देने वाली कथा है व्यक्ति व्यक्ति सुन कथा संतोष सुनते का मन हो जाता और संतुष्ट हो जाता है तो संतोष होना मन का जो है संतुष्ट होना तृप्त होना ये भी एक गुण है व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो ये कथा जो है ये व्यक्ति को संतोष प्रदान करने वाली है और समन दुर्द दुख दारिद्र और ये समस्त दरिद्र दुख और ये इनके दोष इन सब तीनों का जो है वो हो, समन इनको सबको समन कर देने वाली है कथा सुनते सुनते व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और जब भवबंधन ही छूट हो गए तो ये भवबंधन जैसे छूट गए व्यक्ति की दरिद्रता भी समाप्त हो जाती दरिद्रता व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तुच्छ समझता है तो ये सब अपने आप को ही रहता वो भाव उसके समाप्त हो जाते हैं दरिद्रता भी दूर हो गई और दोष इतने भी है मिथ्याचरण इत्यादि के जो दोष हो तो वे सब जो हैं पाकंडारी दोष हो तो ये सब दोष भी उसके दूर हो जाते हैं कथा सुनते सुनते इनसे सबसे छुटकारा हो जाता है दर, जब तक व्यक्ति की कामनाएं है रहती हैं, तब तक व्यक्ति दरिद्री रहता है जब उसको कोई कामना नहीं रह गई, तो उसका दरिदारिद्र दूर हो जाता है चाहे जिसमें व्यक्ति धनी हो लेकिन कामनाएं फिर भी तो फिर भी दरिद्री है यदि व्यक्ति के पास कुछ न हो लेकिन कामना भी न हो तो फिर वो दरिद्री नहीं है जैसे ही लोगों में जब दरिद्री होंगे तो उनमें हीन भावना रहती है अरे सावधानता है तो दर्द्री आदमी है तो इसलिए जो हीन भावना जो है ये भी एक मानसिक विकार है और अपने आप को बहुत समझना अहंकार है वो भी मानसिक विकार है ये दोनों ही मानसिक विकार है इन दोनों मानसिक विकारों से ये कथा छुड़ाने वाली भगवान की कथा सुनते सुनते हीन भावना मिटेगी मात भावना भी मिटेगी और यथार्थ भावना आएगी जैसा है वैसा ही वो अपने आप को तो पाएगा उसी में संतुष्ट रहेगा काम कोह मद मोह न सावन ये जो कलियुग के दोस्त है उनको सब गिना दिया काम क्रोध मद मोह इन सबको ये कथा नष्ट करने वाली है और विमल विवेक विराग बढ़ावनी और ये सुंदर विवेक को बढ़ाने वाली और बैराग को बढ़ाने वाली कथा सुनने से विवेक और वैराग भी आएंगे देखो पहले ही बता दिया राम सुप्रेम ही पोषद पानी भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाली कथा है और ये कथा जो है वो विवेक विराग बढ़ावन विवेक और वैराग को भी बढ़ाने वाली है बाकी की भक्ति के ये सहायक हैं विवेक और वैराग्य ज्ञान और वैराग्य भक्ति को बढ़ाने वाले हैं परिकोषित करने वाले हैं इसलिए ये भी इनके साथ साथ जब भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग्य भी आएंगे ज्ञान वैराग्य आएगा तो भक्ति भी आएगी ये इस प्रकार उनके साथ साथ ये भी सब बढ़ते रहते हैं तो सादर मज्जन पान किये और फिर कहते हैं कि अगर इनका इस, इस कथा का आदर के साथ मज्जन उन पान करें मैने इस कथा का पान करें मने सुने और मज्जन के मने उसमें डुबकी लगाऊ ढुबकी लगाने के मने मनन करें उसमें श्रवण करें और मनन करें पहले कथा को सावधानी से सुने जैसी कथा है उसी प्रकार समझने की कोशिश करें जब चित्र में वो सब कथा आवे तो बार बार उसका अनुचिंतन करें बार बार उसी में उसमें डुबकी लगावे उसमें तो ऐसे करते करते उसका प्रभाव कथा का प्रभाव जो आंतरिक जीवन पर पड़ता है वो पड़ता दिखाई देगा सादर मज्जन पान किए पापरितापे अपने भीतर सारे पाप प्रताप है वो मिट जाते हैं पाप परिताप देने वाले हैं ये भी दिखा दिया साथ साथ कि किसी व्यक्ति को दुख क्यों होता है पाप के कारण भगवान की कथा सुनते सुनते और उसका चिंतन करते करते पाप मिट गए तो पांच मिनट गए तो क्या दिखाई देगा कि दुख भी नहीं होगा इसीलिए पहले ऊपर की पंक्ति में ये कहेंगे दुख, तो तो दुख, दुख दूर हो जाते हैं तो ये तो अध्यात्म विद्या के सारे जितने भी एक दूसरे से संबंध है कार्यकार है उनका सबका बार बार उल्लेख इसीलिए करते रहते हैं कि सुनते सुनते सुनते सुनते चित्र सुन् में उनका प्रभाव पड़े और व्यक्ति में उसी प्रकार का विकास हो शांति और दुस्क मिले इसलिए उनका बार बार वर्णन करते रहते हैं तो ये मिठाई पाप परिताप ही है थे अभी कहते हैं कि देखो जिन यही बार न मानस धोए माने जिन लोगों ने अपने मन को इस भगवान की कथा रूपी जल में धोया नहीं माने धोना चाहिए मैंने ये कथा जो भगवान की कथा जो है वो हो निर्मल शुद्ध जल जल्क जल के समान है मधुर जल के समान है इसमें जैसे लोग स्नान करते हैं पानी पीते हैं तो उनको लाभ होता है ऐसी जो इस कथा को सुने इसका चिंतन करे बार बार मन करे तो सब तो तो। उसको लाभ होंगे अनेक प्रकार के लाभ बता दें ज्ञान भी आएगा भक्ति भी आएगी मानसिक विकार भी दूर होंगे भी होगा निर्मलता आएगी प्रसन्नता आएगी कामनाएं छूटेंगी ये सब लाभ बता दिए लेकिन जो ये सब नहीं करेगा उसका क्या होगा ये कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं होंगे बल्कि उल्टे संसार सागर में पड़े ही रहेंगे कहते हैं जिन यही बार नानस धोए जिन्होंने इस रामचरित रूपी कथा में इसके जल में इन्होंने अपने मन को नहीं धोया मनी कथा तो अपने मन को धोने के लिए मन को साफ करने के लिए और जिन्होंने अपने मन को इस कथा के द्वारा साफ नहीं किया तो कलिकाल तो कहते हैं उन ऐसे ये लोग वो लो कायर और कलियुग ने उनको ठग लिया है कायर क्यों है जिसे पहले बताया है हैं कि देखो गए ने मज्जन पाव भागा क्यों जरता जाड़ विसम लागा बस जैसे सरोवर के पास गए तो वहा जा, जाने पर भी उसमें स्नान नहीं कर पाए सर्दी लग गई तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि जो कायर लोग हैं उस पानी में प्रवेश करके सर्दी की वजह से स्नान नहीं करते ऐसे जो लोग इस, इस कथा रूपी जल में अपने मन को स्नान नहीं कराते इसके माने कायर हैं उनको इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कथा को सुने उसका चिंतन करे तो उनके लिए इस प्रकार के कायर कह करके उनकी निंदा कर दी और दूसरी तरफ से ये कह दिया कायर कहकर उनको ललकार दिया कि कोई व्यक्ति अपने आप को कायर नहीं मानना चाहता कि अगर तुम अपने आप को कायर नहीं मानते तो आओ हाँ सुनो तथा लगाओ उसमें डुबकी मन अपना साफ करो स्वच्छ करो ऐसे ललकार भी दिया उनको तो कहते हैं ते कायर कलिकाल बिगोए और ऐसे लोगों को कली उन्हें ठग लिया कलिकाल मैंने ऐसा काल समय आया है तो उसने ठग लिया अब देखो कलयुग तो आया सबके ऊपर सभी जगह आया कलियुग कल आजकल चल रहा है कलियुग लेकिन कलयुग जो वो किनको ठग पाता है किनको नहीं ठग पाता है किन ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ता है किन पर नहीं पड़ता है ये इसमें विवेक करके बता देते हैं शास्त्रों में वैसे तो लोग जिस कथा की महिमा को नहीं समझते अध्यात्म विद्या की महिमा को नहीं समझते उन्होंने भी सुन रखा है कि आजकल कलयुग है और चूंकि कलियुग है इसलिए कलियुग में कलियुग के धर्म ही चलेंगे झूठ फरेट दंड खंड लड़ाई झगड़ा मार काट ये जो कलयुग के धर्म है वही होने चाहिए सब लोग यही माने रहेंगे तो उनको क्या किया है कलयुग ने उनको ठग लिया उनका ठगना क्या है कि वे लोग जो है वो हो, भगवान की कथा रूपी शरण उसमें भगवान की शरण में नहीं गए भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं की ज्ञान प्राप्त नहीं किया कथा नहीं सुनी तो वो कलियुग के चक्कर में फंस गए और अगर कथा सुने और इसका चिंतन करते रहे तो बस किले बंदी हो गई पर कलिकाल आकर के करके उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा सकता जो भगवान के भक्त हैं ज्ञानी हैं जो जिनका के चित्र शुद्ध है निर्मल है शांत है परोपकारी है दयाल क्षमा वाले हैं ऐसे लोगों के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं चलता कलयुग उनको ठग नहीं पाता ठगी किन के साथ में होती है जैसे रास्ते में कोई जा रहा हो तो ठग लगते हैं और ठग लेते हैं लोगों को किनको ठगते हैं जो भोले भाले लोग होते हैं या जिनको कौ मूर्ख लोग हैं उनको ये लोग ठग लेते हैं कैसे ठग लेते हैं उनको लोग दिखा करके हा? कहीं कुछ उनको लोग दिखा दिया उनको और ठग गया साथ में बैठा यात्री कोई जा या रहा है उसने कुछ उसको पीने के लिए बीड़ी दे दी सिगरेट दे दी टमाकू दे दी तो उसने कहा अच्छा आदमी है ला उसको लेकर खा ली अब पता लगा उसके भीतर ऐसी चीज थी कि भेस चक्कर आने लगा जितनी देर चक्कर आया लगा देखा तो समझ गया कि चक्कर आ गया उसका जितना सामान था जोला झंडा उठाया तो तो रास्ते में उतरिए अब देखो ठग लिया नहीं ठगी तो ठगा के बाद तक कि कोई व्यक्ति लोभ में न पड़े तब तो तक कैसे कर है। तो कलियुग जो है वो लोभ देता है क्या लोभ देता है कि देखो आजकल बहुत अच्छा समय है क्या अच्छा समय है कि कोई मेहनत करने की छल प्रपंच से तुम कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हो धोखाधड़ी से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो कहीं कोई व्यक्ति तुम्हें मिल जाए जिसके पास संपत्ति गला दबाद और छीनो कितना आसान है आपको महीनों महीनों वर्षों वर्षों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप 10 वर्ष में मेहनत करके जितना नहीं कमा सकते उतना तो, तो मिनटों में मिल जाएगा ये कलियुग जो है देता है और जहां कलयुग ने ऐसे लोभ दिया तो लोग उसी कलियुग के लोभ में आ गए तो थक गए ये ठगी वाली किन पर चलेगी जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी क्या भगवान की कथा सुन करके व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान हो जाता है बड़ा समझदार हो जाता है पर दुनिया फिर कल उसको ठग नहीं पाता ज्ञानमान हो या समझदारी हो तो वो जान जाता है कि ये सब ये शॉर्टकट जितने भी है कि बस एक ही जन्म धनी बन जाओ एक ही जन्म सारे सुख प्राप्त कर लो ये सब झूठी बात है ठगी की बात उनके पास नहीं जाता है इसलिए कहते हैं कल काल बिगो अब कहते हैं कि देखो अब जैसे वैसे तो कुछ तो पंखियां ऐसी हैं कि जैसे पढ़ो तो ऐसी अर्थ जाता है कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है अब जैसे आगे पंख त्रिश रविकारी और फिर यह मृग जी में जीव दुखारी अब इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मृस्थल है और मृस्थल में पशु है क्या पशु है और उसको मृगजल दिखाई देता है वो पानी सरोवर का जो उसमें रेगी सारी जल जो आज जल है नहीं लेकिन चमकता हुआ पानी पड़ता है तो प्यासा पशु उस पानी के लिए भागता है और जितना ही उस पानी की तरफ भागता है तो भागने का श्रम और पड़ता है तो श्रम के कारण से उसकी प्यास और बढ़ती है तो जब और प्यास बढ़ती है तो, बढ़ती है, तो और दुखी होता है तो जो पशु की दशा होती है मृल में वही दशा ऐसे लोगों की होती है जिनका की वर्णन ऊपर कर रहे थे जिन यही बार नमानस धोए और जे कायर कलकाल काल बिगो तो जैसे कायर उन लोगों को ऐसे ही ठगता है जैसे कि मरुस्थल में वो मृगदारी है मायरेज का जो पानी है वो दिखावटी पानी वो जैसे कि पशुओं को ठगता है पशुशी के पीछे भागते कलयुग में भी लोग निरख रवि कर भवबारी निरख देख करके कर, कर सूर्य की किरणों का पानी, पाने जैसे कि रविकर रीचिका तो उस मरीचिका को जो है वो हो उसको देख करके त्रसित मृग जैसे दौड़ते हैं ऐसे ही ये मनुष्य है वे मनुष्य जो कल काल ने जिनको ठंड लिया है वे भाव तो भावबारी और ये रवि करमारी ये दोनों एक समान है माने संसार जो है ये है जिस जीव जो है जिस संसार में पड़ा हुआ है ये संसार भी मरुस्थल के जल के समान है जैसे मरुस्थल का जल झूठा तैसे जीव जिस संसार में पड़ा हुआ है और आशाएं लगाए हुए है कि ऐसा कर लेंगे तो और खुशी हो जाएंगे ऐसा कर लेंगे तो काम बन जाएगा ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा ती तमाम आशाएं जो संसार में करता रहता है मर्घ बारी के समान है संसार उसका और जैसे उधर पशु जो है वो पानी की तरफ दौड़ता है तो वो प्यासा है दौड़ता है इसी प्रकार जो संसार सागर में पड़ा हुआ है वो कामनाओं से त्रषित है वो कामनाएं उसकी इतनी ज्यादा है कि कामनाओं की उसकी प्यास है उनको पूर्ण करने के लिए संसार संसार के चक्कर में वो दौड़ा करता है भागा करता है। तो ऐसे लोग क्या होगा इनको इनको कभी विश्राम नहीं मिलेगी कहते हैं फिर यही जीव दुखारी ये जीव जो है सदा दुखी होते हुए पशुओं की तरह से भागते ही रहेंगे भटकते ही रहेंगे ये एक प्रकार से कठोर वचन जैसे करके तुलसीदास जी ने समझा दिया की देखो अगर रामचरितमानस नहीं पढ़े रामचरितमानस हो या भागवत हो या गीता हो या उत्मिषद हो कोई भी ग्रंथ हो अगर आप इनको पढ़ते नहीं और अपने चित्त को साफ स्वच्छ निर्भर नहीं करते ज्ञान आप नहीं आता है वैराग और भक्ति नहीं आती है तो इस कलिकाल में समझो कि तुम्हारा फिर विना सही है नाना प्रकार की चिंताएं भैकली पड़ेंगे कामनाएं तुम्हें परेशान करती रहेगी कभी शांति विश्राम मिलेगी नहीं दुखी दुखी होते रहो तात्पर्य होगा इतना इतना ये कहकर के सावधान कर देते हैं कि इस कलिकाल में व्यक्ति को भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए कथा जरूर सुननी चाहिए विचार चिंतन जरूर करना चाहिए तभी इस कली काल में व्यक्ति को बचत हो पाएगी नहीं बचत नहीं होगी तो त्रस त्रसकारी अब देखो भावदारी जो ये है इसमें ये भी दिखा दिया परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और ये सब जितनी विषयों का जो जाल दिखाई देता है सुखदाई लगता है सबका विषयों के सुख उनमें राग हुआ करता है व्यक्ति का यही उसका संसार है और ये संसार झूठा है जैसे मरुस्थल का पानी झूठा है इसी तरह से विषयों के सुख भी उसी प्रकार से झूठे संसार भी व्यक्ति ने अपने अपने मानसिक जो संसार की कल्पना रच रखी है राग दोष में ये जो संसार जो है हर जीव के लिए मृग बारी की तरह से है जिसे वहां पर जो है भाव बारी है, उसी तरह से है। इसलिए यहाँ कभी भी जीव को विश्राम मिलने वाला नहीं अनेक जन्मों से जीव इन विषय भोगों को अर्जित करता भोगता उन्हीं में रमन करता हुआ चला रहा है लेकिन आज तक उसे तृप्त नहीं हुई तो आप क्या समझते हो कि दो चार जिंदगी और प्राप्त करके कभी तृप्त हो जाए तो कभी होने वाला नहीं यही दशा कि बार बार उसी तरह विषयों के भोगों की तरह बार बार भागता रहेगा और पीड़ा और तो दुखी होता रहेगा फिर यही जन्म जीव है सुवार गुन गन। गनिमन गण अब तो जी कहते हैं कि हमने तो भाई इसी जल में अपने मत बुद्धि को डुबोया और इसको शांत बनाया स्वच्छ बनाया अपनी बुद्धि को तो हमने तो ऐसे ही किया आप करो न करो आपका काम जाने लेकिन कहते हैं मत अनुहार जैसी हमारी बुद्धि थी सुवारी गनी इस जल के रामकथा रूपी उसके उनके गुणों को देख करके मन अनुभव हमने अपने मन को उसमें नहलाया अगर कोई कहे कि भाई ये तो तुलसीदास की बड़ी कठिन बात बता रहे की अपने मन को भगवान की कथा रूपी उसमें स्नान कराओ आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है अगर ऐसा कोई कहे तो तुझे कोई न कर पाओ न कर पाओ मैंने तो किया और हमें उसका लाभ भी दिखाई दिया अगर हम कर सकते हैं तो आपको करने में कौन सी परेशानी है जैसे हमारा मन तैसे आपका मन अगर हमने मन अपने मन को भगवान की कथा रूप में डुबकी लगाई और अपने मन को इस सुंदर जल में स्नान करा करके शांत स्वच्छ बना लिया पवित्र बना लिया तो आप क्यों नहीं बना सकते आप भी बना सकते हो करो उसको सुमिल भवानी शंकर कहे कवि कथा सुहा है तो कहे तुलसीदास जी कहते हैं हम अपने मन की मान्यता लेकर के और कलयुग से ठगे होकर के परम कथा रहे कह रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं ये जो भगवान की कथा कह रहे हैं जो हमने अपनी बुद्धि को निर्मल बनाया है भगवान की कथा का बार बार स्मरण किया है चिंतन किया है काम क्रोध आदि विकारों से छूटे हैं मन शांत तो निर्मल हुआ है संसार सागर से पार हुए हैं मुक्त हुए हैं भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है तब हम ये कथा सुना रहे हैं नहीं तो ऐसी कथा कैसे सुना पाते जैसी सुना रहे हैं तो सुमेर भवानी शंकर पार्वती का स्मरण करके कहते हैं अब ये सुंदर कथा हम सुनाते हैं तो उसीदास ने बहुत बार कहा कि हम ये कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, न, कोई न, और बात आ जाती थी तो उसका वर्णन करने लगते थे और ये रामकथा कैसी है यही प्रसन्न आ गया ये कैसी है कैसे उत्पन्न हुई जग में प्रचार कैसे हुआ ये बात आगे तो यही वर्णन करने लगे अब फिर कहते हैं कि अच्छा अब हम शंकर जी पार्वती जी का स्मरण करके इस कथा को प्रारंभ करते ही हैं। अब तो करेंगे भगवान के चरण भगवान श्री राम जी के भी चरण कमलों में उनमें प्रणाम करके और उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त करके कथा का वर्णन करते हैं कहू जुगुल मुनि बदे कर मिलन सुबद संवाद अब करने कथा शुरू करने कहा शुरू करेंगे तो पहले जो दो मुनिवर्ग हुए याग्ञवल्क और भरद्वाज मुनि इन दोनों का मिलन कैसे हुआ और फिर इनकी कथा कैसे प्रारंभ हुई वहां से हम शुरू करेंगे तो अब देखो चार घाटों में से तुलसीदास जी के तो पहली कथा शुरू हो गई और तो बार बार कहते आ रहे हैं कि मैं कथा शुरू करता हूँ शुरू करता हूँ तो शुरू करने में, में ने शुरू कर तुलसीदास में कथा शुरू की तो कहाँ से शुरू की याग्ञवल्क भरद्वाज पहले भी कहा था कि हम वही कथा सुनाएंगे जो याग्ञ बल्क ने भरद्वाजी को सुनाई है वही कथा हम तुमको सुनाएंगे तो वहीं से शुरू भी करते हैं लेकिन याग्ञबल को भरद्वाज की कथा आई कहाँ से तो शंकर जी से तो उसके बाद फिर भारद्वाजी की कथा बताएंगे तो तीन तो यहाँ हो जाएंगी बालकांड में तीनों का प्रसंग तुलसी तो राजी का हो भरद्वाज जी का हो जाएगा याज्ञ भरद्वाज का और फिर भरद्वाज याग्ञ बल्के जब याग्ञ बल्क भरद्वाज कथा सुनाएंगे तो वो कहेंगे हम तुमको वही कथा सुनाते हैं तुम्हारा प्रश्न भी वैस ही है जैसे पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया था वैसे ही तुम्हारा प्रश्न और फिर जैसी कथा शंकर जी ने पार्वती जी सुनाई थी पार्वती जी का मोह दूर हो गया था वैसे ही वो कथा हम तुमको सुनाते हैं तो भरद्वाज की और यागवल की कथा वही है जो फिर आगे शंकर पार्वती जी कथा है तो तीन कथाएं इस प्रकार से आ जाती है यहाँ पर तो अब वो कथा प्रसंग जो होते हैं अब वो प्रारंभ हो जाते हैं यहाँ से तो कल से देखेंगे कि भरद्वाज की कथा और याजवल की कथा शुरू हो जाती है कल नान्या रघुपते हृदय सुमदी सत्यम बदा च भवान अखिला भक्ति प्रय्छ रूप निर्भरा मे काोषरित कर्मा सच श्रीराम जय राम जय जय राम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 मेरा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 jay jay ram jay jay ram jay jay ram purana madaha purana midam purana puranam adhyati purana se purana madaye